पुस्तक बंद कर लेख नोट बुक लिख कौरव्य ये दोनों यद कर विग्रह प्रत्यय क्या है सूत्र क्या है विग्रह कुछ ना न तथा तथा नु पुषा कौरव क्या कौरव्य कुरु नाम राजा या कुर अपत्यम क्या विग्रह अपत्य राजा अर्थ दोनों दोनों कुरु नाम राजा कुरूर अपत्यम दोनों कुरु सुने कुरोर अपत्यम कुरु का, का। कुरोर अपत्यम बनेगा और क्या प्रत्यय हुआ सतरा कुरु नादिप्य और गुण लगा? ना लगा उसके बाद ऐसे बाब हो जाएगा और राजन क्या विग्रह राज्य अपत्य राजा का अपत्य किसी जातो एव कहन से अन्य जाति अर्थ तो अन होगा किस सूत्र से प्राय दिवृत अन से अन्न है अन पर ट्री लोप प्राप्त है किस सूत्र से हो जाएगा अन सूत्र से प्रकृत हो जाएगा केरल क्या अर्थ है केरला नाम राजा और इधर ना केरला से अपत्य तो केरला का एकवचन क्या बनेगा अब चन में प्रत्येक सुबह क्या बताते तो आधी वृद्धि नहीं होगी हैं क्यों क्या सूत्र हाँ कम चालू को जाने से क्या हो जाएगा किसका लुक होता है खाली प्रत्येक नहीं कौन सा प्रत्यय? तदराज संज्ञा तदराज संज्ञा करने वाली क्या सूत्र है पौसम अह पौसम क्या विग्रह होगा पुष्य नुक्तम अह पौसम अह कुशनी उत्तम काल अ अ तो क्या सूत्र से प्रत्यवा ना यह काल गया लुव विशेषे लुप अविशेष पूर्वण विधत से लुप से काल से अवांतर विशेष चे न गम्यते पूर्वेण बीतस्य बीत से कश्य प्रत्यक्ष नक्षत्र काल अन बीत हुआ उसका लूप हो जाएगा लोप हो जाएगा षष्टिदंडात्मक काल का अभांतर विशेष जिन नहीं ज्ञात नहीं आज कह दिन आज कौन से दिन में रात में कुछ नहीं तो वहाँ पुष्य क्या के ऑन होने पर ऑन का लूप हो जाएगा किससे लुप होगा लुअ विशेष तो क्या अद्य पुष्य पुष्य हो गया अदयुष्य तो पुष्याण काल है किंतु दिन में रात कुछ निश्चित नहीं होने से पुष्य हो गया दृष्ट श्याम तेनाली तेन दृष्टम स्या ते नसिठन दृष्टि वसिष्ठ से आनु हो जाएगा वासिष्ठ हो जाएगा आदि से वृद्धि यश वासीम दृष्ट हे ऋष मंत्र मंत्र का दर्शन तरह तो ज्ञान होता है समाधि में तो वशिष्ठ के द्वारा ज्ञान होता तो जो श्याम वा, वाषिष्ठम वाम देवा ड्य ड्य वाम देवाद ड्यध ड्यत और ड्य है और दोनों में समान रूप बन गया ड्यत में तकार तो है तिथि स्वरित आदि होने के लिए वाम देवनिष्टम श्याम यह हो जाएगा वाम देव से लोप हो जाएगा बन जाएगा, टी लोपोजयेगामदेवन जयदम्यथ अत हो जाएगा अस्थे वस्त्रेण पिवृत रथ वस्त्रेण तृतीय से वस्त्रटाणी सुपदा लोपन पुद्ध अनुपर योपोजगा वस्त्रो र ढका गया वस्त्रण का आच्दीता अच्छा त्रोधृतमभ्यत्र उधृतम सप्तम अर्थ से सप्तम अंत होगा शराब उधत ओदन उधतमेभ्य अमर्वाचक पात्रवाचक अमत्र अमत शराब मीटी से बना गया शराब भादन निकाल कर रखा शराब शब्द से हो गया अद्य से वृद्धि बुद्धि अच्छे शराब उदन हो गया संस्कृत भक्ष्या तेवृत त्र से तस्कृत भक्ष्य सप्तमता दण्स संस्कृत यक्ष्या आन हो जाएगा संस्कृत में सप्तम से संस्कृत भक्षा से खाद्य योग्य हे भ्राष्ट्रेशु संस्कृत हाँ भ्राष्ट्रु स अन्जाय तस्कृत भक्ष्य तस्कृत भ्राष्ट्रु सं संस्कृत तो भ्राष्ट्र सुप अन् सप्तमी बहुवचन सुप अन्न हो जाएगा भक्षा सत्य प्रत्यय होने के बाद तदिते सो ये पहले चुप धातुलोप हो जाएगा तदितेश फिर ये यश भ्राष्ट्राह यु संस्कृत हो तो कालश बन जाएगा कुंभ में कुंभेशु संस्कृता कुंभे संस्कृता कौंभा ऐसे भी बन जाएगा सा से देवता देवता सा अशैता देवतालिंग है इसे सा प्रथमात से हो जाएगा सा प्रथमात इंद्रदेवता से इंद्रशब्द से आन प्रत्यय हो जाएगा आदि से वृद्धि यशंद्र हवि हवि नपुंसकोश ईन्द्र हो गया पशुपतिर्देवता से पशुपतिशब्द से क्या प्रत्यय हो जाएगा कि सुवता तो अर्थ है ऐ अश्वपत आदिव्य और नहीं हो तो क्या होता है इसमें नहीं होगा हाँ द्वितीय द्वितियादित्य प्रत्युत पदार्थ न्य प्राप्त उसका बात करेगा अश्वपतादिव्यश पाशुपतम बारस्पत्यम इस प्रकार बृहस्पति देवता से यहाँ क्या शूतल हो गया आप द्वितीय द्वितीयदित प्रत्युत शुक्र घन शुक्रा से अभिषेक शुक्र से घन को यह हो जाएगा आय पढ़ कर से घसी चलो पर शुक्रियम सोमा तो सोम से ट्यन प्रति हो जाए सोम देवता से ट्यन कह रहा है यह चूटु हलन्त्यम यह रहेगा यशलोप हो जाएगा से वृद्धि सौम्यम सोम देवता से अभिष वयु पितृसो य वायु अगर ऋतु वायु में ऊतु में रि एककोणिचि हो गया वायु ऋतु पितृषस पितृ रि कारण ते उषस यहाँ न हो गया पितृ पितृषसस् दंदसम वायुश्चु पिता च उषस वायु ऋतु पितृष उ पंचमत उषस ये वायुशब्दसे शब्द से पितृश्द से उष्दे सार दिन वायुदेवत ऋतुदेवता से ऐसे बनेगा वायु शब्द से यत हो गया वायु अगर यत वायु सुयत सुभदा तोलोपन पर उर्गुण वी प्रतवायव्यम ऋतु से हो जाएगा तभी उर्गुण ऋतव्यम पितृ से हो जाएगा पितृदेवता से पितृ सुअग्र यूत्र से तो होगा रींग ऋत यकारे धा, के चौच परे रिदंता चौचपरेंग रींग आदेश कृद भिन्न अकार तथित कृदे सातुक नहीं के केकार चुई परे हो ऋदन रींगादेश पितृ रि ऋदंत पितृकारात री हो गया पित्री री होने के बाद आगे यते ही, यति प्रियोप हो जाएगा पितृ्यमिगृ पिता यत हो जाएगा। उसा उसा भी देवता से पित उषा देवता से हविश उष शब्द येगा उष उष कालामेवता पितृव्य मातुमातामह पिताम निपात निपात्यंत इनका निपातन किया प्रातिक अविधि बिना सिद्ध स्वरूप से शब्द स्वरूप निर्देश तो ऐसे में कुछ भारतीय दिया है भारतीय में क्या क्या निपातन करने के लिए पितृव्य बनाने के लिए पितुर्भ्राता पितृव्य पितुर्व्यथ हो गया प्रतिव्यथ पितुर्भ्रातृ व्यथ ऐसे भारतीय पितुर्भ्रातरि व्यथ पितृश शब्द से व्यर्थ हो गया पितृव्य हो गया मातुर भ्राता मातुल है मातुर डुल्छ ऐसे भारती के मातुर माते मातरी गुलच्छ तो ऐसे हो गया वो भारती को देकर कि नहीं तो सीधा ही सूत्र में बना दिया तो मातुल कैसे बने गया मातुर सुलझ कर दिया टी या टीता समर्चा नहीं टेह न... टेह टेह सुदर्शी डी तो भ संज्ञा भी है टे से लोप हो जाएगा ध्री को लोप हो जाएगा मात अगर उल्ह उल, उल मातु लो बन जाएगा मातो पिता में यहाँ पित मातृपितिभ्याम पितरी डामोहस ऐसे वार्तिक मातृ पितृभ्याम पितरी मातु पिता हो पितृ पिता हो डामहस प्रति हो जाएगा तो माता मह बन जाएगा मातृ अगर डामोहस करेगा आ माता डी तेटेलोपजगाताम पिता पिता तस्य तमूह अब से में षष्टिया सामान्य होजाय सामने काकाना समूह काका आम समूहत में सामान्य प्राप्त है बन जाएगा कांजयगा यशोपर भिखादीभ्यून्न ये अनु प्रत्य हो जाए समूह भिक्षा नाम समूह भिक्षाण समूह हो गया आगे एक सूत्र है अचित है अचित हस्ति धनुष्ठक अचित हस्ति ध्यनुष्ठक उसका अपवाद अन्न हो जाएगा तो अन्न हो गया आदिच वृद्धि अशिच बहिक्षम नाम समूह में गर्भिणी शब्द से अन्नदाता दे रय एक सूत्र आगे आएगा उसका अपवाद है अप अन्दाता दिरा गर्भ समूह आदेश बुद्धि गर्भीण यशप जाएगा इह भाढ़े तिते पुंबत भाव पुंवत युद्ध युवती सूह भाढ़े ते से तथे तरी भती निर्मतते भवते गर्भिणी शब्द से भाषित मुस्कृत भे तद्धित गर्भिणी हाँ गर्भिणी स्त्रीलिंग शब्द है तो भस्याढ़े तद्ते पुंबत नकरांत हो जाएगा तो गर्भिणी के पुंबत होने से गर्भीण हो जाएगा नकारांत नकारान्त होने से अन्त्यु हो गया तो टीलोप होना चाहिए ये आगे सूत्र है आगे सूत्र इन अन्य इन अन्य अनपत्यकृति हो जाएगा अन पर अनपत्यर्थ में यह अपत्यर्थ नहीं समूह अर्थ है अनपत्यर्थ अणि पर इन प्रकृति इसे प्रकृत्या सी टीलोपन नहीं तो गर्बिन नस्त से टीलोप होना था इन अन्य पत्ते से प्रकृति भवन से गर्भिण आदेश वृद्धि गारभी बन गया ये गारभी बनाने के लिए लगा भस्याटी तदितय पुंवत हो गया इन अन्यणुपत्य गारभिन्न बन जाएगा और युवती नाम समूह यौवन जो है युवती नाम समूह विग्रह हो गया युवती नाम समूह में युवती आम समूह में अण जाए हो जाएगा और भस््याटी तदितय पुंवत हो जाएगा युवन शब्द हो जाएगा युवन शब्द होने के बाद यहाँ अन सूत्र से प्रकृत भी आन आन आ, आन प्रकृतिया वो अभी अनुसूत्र आया था था अन कहा प्रकृति आसाद आनी पड़े प्रकृतिया हो जाएगा तो यौवन बन जाएगा नहीं तो टील हो जाता था युवती समूह यौवनम ओन सूत्र से प्रकृत हो गया ग्राम जन बंधु ग्राम बंधु ग्राम से जन और बंधु बंधुसे ये किसमें समूह में ग्राम समूह ग्रामताजना जनता बंधुना सह बंधुता तलंतम तुम स्त्रीय लिंगा शासन है तल करेगा तो आगे अजात स्टाप तो कर ग्रामता जनता बंधुता गज सहायाभ्या चेति वक्तव्य तो उसे से भी समूहअर्थ में तल हो जाएगा गजता सहायता गजा समय समयता सहाय अर्थ में सहायता क्या समूहअर्थ में ग्राम जनबंधु स्थल ये समूह अर्थ तीन नंबर में तस् समूहित अधिकार सत्य न ष्टअ ग्राम जनभ समूहित अर्थ जाएगा समूह है उसके बाद अन्न ख क्रतो अन्न पंचम्त अहं सदस्य से खत्य हो जाएगा क्रतु अर्थ में अन्ना समूह समूह है समूहअर्थ में क्रतु साधक समूह लेने से दिनों का समूह अहं ख आय न्य फड़ खसेगा ई न हो जाएगा अहन अगर ई न अहन के टीलो पोजान स्त अ बन जाएगा दिनों का समूह जैसे क्रतु संपन्न होता है अहि न अचित हस्ति ध्यनुष ठक हाँ चित्त भी न हस्ति ध्यनु से ठक हो जाएगा ठक से न समूह अर्थ इस उक्ता क ठस्य इक से इक प्राप्त था किंतु यहाँ ठ को क हो जाएगा इस उस ईस उक्त ईस उक्ता ईस उक्ता प्रश्य ठस कक्तूनाम समूह सक्तु इस उस सक्तोना समूह ईश उक प्रत्याह तो है ऊक तां, तो प्रत्यार, प्रत्यार बनता है हाँ, हाँ, तो सख्त नाम समूह ठ को क हो गया आदेश से बुद्धि है साक्तो क से बुद्धि कैसे होगा किच ना। हस्ती हस्तिनाम समूह यहाँ तो कुछ यहाँ नहीं हस्ती में स नकार ठस से होगा अस्सी तो हस्ती धैनुष्ठ ठक होगा और ठक को यहाँ क नहीं होगा ठ को तो ठस इक होगा नस्ते तिर टीलोप हो ते ते जाएगा आद्य से वृद्धि कितिचय हास्तिकम यहाँ यीसु सुक्तान्त नहीं लगा यीसु सुन्ता तो कहता साक्तुक्य में लगा हास्तिक में नहीं लगेगा अचित तो हस्ति धेनुष्ठक हो गया हस्ति सदन अकारांत है तो नस्ते टिलुप हो जाएगा हस्त अगर एक हास्तिक का से वृद्धि नाम समूह ये धनु नाम से उत ऊक है धेनु से ऊक के बाद की वृद्धि हो जाएगा यशु सुन्ता तो हो जाएगा धनु ये ऊ का और ईश उस कावदान उदाहरण सर्पिशाम समूह सर्पिस शब्द से सर्पिस शब्द से अचित है तो स्टक हो जाएगा यहाँ ईसुस्तुतांता कह हो जाए तो सर्पिश कह बन जाएगा सर्पिश शब्द इस, इस, इस, इस अंत है उसके धनुष धनुषाम समूह धनुष प्रहरण है तो धनुषाम समूह धनुष शब्द से अचित अस्ति धनुष्टक हो जाएगा धेनु नहीं धनु है धनु तो अचित्त में आ जाएगा सर्पिश धनुष दोनों अचित के कारण और ये सूक्तांता कहो जाएगा कि पिछाद्य जीव धनुष कह और तकरांत तक का उदाहरण सकृताम समूह साकृतकम सकृत शब्द से ठक प्रत्य हो जाए अचित अच्चीत अस्ति धनुष्ठक ये सूक्तांत कहकर साकृतम बन जाएगा यहाँ ईसुष का ईशुसुतांत का उदाहरण इसमें पुस्तक में नहीं साक्तुकम उका उ का और धनु का भी ऊ का उदाहरण उदाहरण नहीं तकरांत तो का भी उदाहरण नहीं तदधिते तद्वेद द्वितीय तद अधित तद्भेद अध्ययन करता और जानता दोनों में प्रत्यय होगा अन्नादि व्याकरण में अधिते वेद वाह व्याकरण अम तदित्ये तद्वेद से हो जाएगा व्याकरण अम अण होनीका व्याकरण के आगे अण व्याकरण अम प्राभद संज्ञा की सुपधतुलोपनीका व्याकरण अग्रे अहनिकाद व्याकरण के आद्य से वृद्धि प्राप्ति के सूत्र से तत्ते शचमादे और है ये जो आद्य से वृद्धि प्राप्त उसके लिए अपवाद नएवाभ्या पदाताभ्या पूर्वतुताभ्या तो एवा यकार वकार एव व में अकार उच्चाण के लिए यकार वकार से पर पदांत के अकार हो, हो उससे पर न आद्य से बुद्धि का निषेध करता है पदांत यकार वकार के पर होता आजियत तो बुद्धि नहीं हुई ताब्धम तो पूर्व ऐस व यकार वकार के पहले ऐच आ जाएगा व्याकरण में बी आंग आगे क्रिदाते से ल्युट व्याक्रियते प्रकृति प्रत्यान व्यत्पाद्यते शब्द अन वी आ आठ कर्ण वी आ वी को ई के हो गया इकोच से यौन हो गया व्याह बन गया व्याह में जो यो आया किसके स्थान पर हुआ वी के ई के स्थान हुआ वी की पद संज्ञा है क्या वी आ ये है अव्यय अबेव। अव्यवन उनसे सुदि उत्पत्ति होती है अव्यय से आपसे वो हो जाता है पद संज्ञा पदांत के इकार को यह होगा तो यह पदांत का इकार होगा हाँ व्याह में ये पदांत यह न एभ्याम पदांताभ्याम पदांत से पर व्याह में आय को वृद्धि होनी थी नहीं होगा यद्यपि आ वृद्धि है पर्जनवत लक्षण प्रवृत्ति आ के स्थान में वृद्धि नहीं होकर के निषेध हो, हो गया पूर्व तो ताभ्याम ऐ व्या में य के पहले ऐ आ जाएगा य के पहले आएगा तो वही हो गया वही ऐसा हो गया वैयाकरण व्याकरण अदीते वेदवाई पदाताभ्याम यकार वकारभ्याम पर से न वृद्धि पदांत यकार वकार से पर अच्छी वृद्धि नहीं होगी किभ्याम पूर्व क्रम ऐच आगमौ स्त यकार वक ये ऐच मन से ऐर् औ यकार के पहले ऐ और वो वकार के पहले औ आगम क्रम से ले व्याकरण मध्य वेद बा व्याकरण स्वभन अश्व कुति प्राद समाज करो क्या बनेगा स्वस्व स्वय से अपत्यम हो गया स्वस्थ से अपत्यम होने पर आद्यसी की वृद्धि प्राप्त है तदिति तो, से किंतु तद्धित सजामा कि में ऊ को अन्न होकर वना वो पदांत का वकार हो गया पदांत के वकार होने से उसके आगे अ के स्थान पर वृद्धि नहीं होकर न नही एवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वतंताभ्याम ऐसी बकार के पहले औ जाएगा, बकार पहले औवागे तो क्या बनेगा सौ वस्व क्या बनेगा स्वस्य से पत्यम सौ वस्व सौ वस्व आई, में वह का उदाहरण सौ सौ वस्व क्रमादिभ्यो वुन क्रम अधीते वेद बा पदम अधीते वेद शिक्षाधीते वेद मीमांसाधीते भेद सब ये क्रम अमु क्रम अम बुन हु से बुन का को से अक हो जाएगा क्रम अग्रे का क्रम का पद से पदक शिक्षा अधिते वेद वा शिक्षा अग्रे अक हो जाएगा ऐसे लोप हो जाएगा शिक्षक मीमांसा अधीते वेद बा मीमांसा अम अग्रे बुन क्रमाधि बुन ततीत सोच नहीं कृततीत समासथिव संज्ञा सुपधातु लोप नहीं पर मीमांसा अग्रे बु इबोरनाक अक यसेप मीमांसक ये मीमांसक का क्या विग्रह हुआ मीमांसा अधित्य वेद पढ़ने वाला भी मीमांसक जानने वाला भी मीमांसक है इसी प्रकार व्याकरण पढ़ने वाला भी व्याकरण व्याकरण ऐसे ज्ञाता हो तो भी व्याकरण जो व्याकरण पढ़ने वाला भी व्याकरण है और वसाने